नारायण नारायण आठ मार्च आज का विषय गृहस्थी की अपूर्णता में कभी संतोष नहीं होगा सभी अनुभवों में आत्मबोध ही सत्य है अन्य लोग कई अनुभव बताएंगे लेकिन स्वयं अनुभव ही सत्य अनुभव होता है और महत्व का होता है आत्मबोध के कारण ही हम जागरूक हो पाएंगे ईश्वर के प्रति भाव बढ़ेगा साधना तीव्र होगी और भगवान प्राप्ति शीघ्र होगी संतों ने हमें अनेक बातें कही है किंतु उन्हें भगवान के प्राप्ति की जितनी लगन थी क्या उतनी हम में है? करते समय क्या भगवान की जरूरत हम अनुभव करते हैं हमें कुछ गंभीरता से सोचना चाहिए हम छोटे से बड़े हुए विद्या प्राप्त की नौकरी हासिल की विवाह किया बाल बच्चे हुए घर जायजात की फिर भी हमारे मन में लोभ है यह हमारी लोभ की भावना कब समाप्त होने वाली है हम नौकरी करते हैं कोई वकालत करता है कोई डॉक्टरी करता करता है नौकरी नौकरी करने वाला इसीलिए नहीं करता कि मालिक को उसके सिवाय दूसरा कोई नौकर नहीं मिलेगा या मुवक्किल को दूसरा कोई वकील नहीं मिलेगा इसीलिए वकालत नहीं करता मतलब नौकरी करने वाला नौकर या डॉक्टर या वकील कोई भी अपना कर्म केवल कर्म के लिए नहीं करता बल्कि इसलिए करता है कि उससे सुख मिलने वाला है लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि सभी कुछ करने पर भी कुछ कार्य बच ही जाता है उसकी पूर्तता नहीं होती एका बात की हमें प्राप्ति हुई कि उसके पश्चात अब कुछ करना शेष नहीं ऐसा नहीं ऐसा हमें नहीं लगता अब कुछ भी नहीं चाहिए जो प्राप्त है उसमें संतोष है क्या ऐसा कभी हम अनुभव करते हैं भविष्य में क्या होगा जो प्राप्त हुआ है वह पाएगा या नहीं जो प्राप्त है उसमें सोचते है की अब गृहस्थी की चिंता मिट गई विवाह के पश्चात पांच साल तक कोई संतान नहीं हुई तब भी चिंता करते ही रहते हैं और मान लो कि बच्चे ही बच्चे हुए तब भी चिंता सताती ही है यह है है, है? कि की बताती है कि की बातें बातें बताती में अपूर्णता है। उससे संतोष होना कैसे संभव है? ये सभी एक से से दूसरी पैदा होने वाली है। जिन जिन बातों से हमें सुख प्राप्त होगा ऐसा हमने माना उन सभी को एकत्रित करने पर भी संतोष होने वाला नहीं है जो बातें अपूर्ण है उनमें से पूर्ण संतोष कैसे प्राप्त होगा मान लो कि किसी पागलों के अस्पताल में 200 पागल हैं और यदि किसी ने कहा कि इसमें और 100 पागल मिला दोगे तो एक सयाना इनमें से निर्माण होगा तो क्या यह संभव है मनुष्य के पास कितनी भी जायदाद हो तो भी उसको संतोष नहीं होगा जो स्थिति है उसमें यदि हमें संतोष होगा तो पूर्ति होगी नारायण नारायण